अथर्वेदिया मांडुक्य उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ अघात शांति प्रकरण का पैंतालीसवा कारिका देखे थे आज छ्यालिसका में ब्रह्मण चिद्रूप से अजत्व उपवादित उपसती ब्रह्मण चिद्रूप तो एवं रूप यश्रूप तो चैतन्य ही ब्रह्म का वही स्वरूप है चैतन्य ज्ञानमात्र और अजत्व जो ब्रह्म है वो अज है तो ब्राह्मणो अजत्व ब्रह्म का अजत्व उपपादितम ये विचार किया गया उसका उपसंहार करते हैं तो ब्रह्म अज है अज अर्थात तो जन्म नहीं होता है और ब्रह्म को नहीं कहते है चिद्रूप चैतन्य सभी हम चैतन्य है अर्थात जन्म वास्तव नहीं है सब एवं न जायते चित्त मेवं धर्मा अजास्मृतामेंजानत न पतंति विपर चित्तम न जायते जायतेमृताजान विपर्य न संख्या छियालीसो होना है कुछ अलग लिखा था एवं अर्थात जैसे अब तक विचार किया गया ये जो ब्रह्म है चित्तम चित्तम अर्थात चैतन्यम चैतन्य जो ब्रह्म है न जायते इसका कभी उत्पत्ति होती नहीं है तो ब्रह्म का अगर उत्पत्ति नहीं है जन्म नहीं है तो एवं धर्म और सुलता जिसको हम जीव कहते हैं जीव का भी जन्म नहीं होता है क्योंकि ब्रह्म का जन्म नहीं होता है ब्रह्म ही वास्तविक जीव रूप से खाली तादात्म्य कर से जीव बन जाता है तो वास्तविक जीव का भी जन्म नहीं होता है तो जैसे ब्रह्म हो गया आकाश जीव हो गया घटाकाश ते घटाकाश के घट्ट बन जाने से घटाकाश हम कहते हैं किंतु तो घटाकाश का जन्म होता है नहीं होता है केवल घट के, के द्वारा आबद्ध हो जाने से महाकाश को घटाकाश कह देते हैं यह आकाश तो आकाश ही है ये घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है क्योंकि घट का सामर्थ्य नहीं है कि आकाश को विभाजन कर देगा अगर कर देता तो हम कहेंगे कि से महाकाश से अलग हो गया किन्तु घट का सामर्थ्य नहीं है तो इसलिए ये घटाकाश जिसको कहते हैं वस्तु तो महाकाश ही है कोई विभाग नहीं है इसलिए कहते हैं धर्म धर्म अर्थात जीवाह जीव भी सब तो किसी के जीव की उत्पत्ति नहीं होती है एवं एवंत इस प्रकार की जो जानने वालों निश्चित रूप से विपर्य न पतनती विपर्य मिथ्या ज्ञान तो हम है तो ब्रह्म किंतु मानना अपने आप को शरीर वाला इस प्रकार के होने से क्या होता है फिर जन्म मृत्यु होती है क्योंकि शरीर का जन्म मृत्यु होते हैं और मैं शरीर हूँ ऐसा मानने से तो उसका जन्म मृत्यु को मैं मान लेता है तो मेरा जन्म मृत्यु होता है क्या है किन्तु जो निश्चय हो जाता है कि हम तो चेतन है हम तो चित्त है चैतन्य ही है तो फिर जन्म मृत्यु नहीं है टीका में चित्त प्रतिबिंबान जीवा नाम बिंब भूत ब्रह्म मातृत्वाद अजत्व अविशिष्ट इतिहा चित्त प्रतिबिंबान चैतन्य का जो प्रतिबिंब कौन है कहते हैं उसी को जीव कहा जाता है चैतन्य का प्रतिबिंब ऐसे सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में हो गया हम देखते है प्रतिबिंब इसी प्रकार की यहाँ चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में होती है बुद्धि के जो परिणाम होता है वृत्ति घटाकार ज्ञान कहते हैं उसमें प्रतिबिंब होता है वही प्रतिबिंब को चिदाभास कहा जाता है चैतन्य का आवास चित्त का आवास चिदाभाष उसी को जीव शब्द से कहा जाता है चित्त प्रतिबिंबानम जीवानम बिंब ब्रह्म मात्र प्रतिबिंब कुछ पदार्थ नहीं है वो तो बिंब ही है ये हो गया वेदान्त का जो मुख्य मत प्रतिबिंब बिंब ही है प्रतिबिंब बोलकर के कोई पदार्थ ही नहीं है बिंब बहुत ब्रह्म मात्रत्वाद अजत्व अविशिष्टम इसलिए जो प्रतिबिंब कहते हैं जीव ये भी अज है क्योंकि प्रतिबिंब का वास्तव रूप बिंब ही है तो इसलिए यहाँ विवरण वाले जो कहते हैं तो जीव वास्तविक ब्रह्म ही है अर्थात हम कहते हैं कि हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते है कहते वास्तव में दर्पण में कुछ है ही नहीं किसको देखते हैं वो कहते हैं प्रतिबिंब है ही नहीं तो देखते हैं किसको कहते हैं बिंब को देखते हैं बिंबो को कैसे देखते हैं कहते हैं आपका चक्षु का रश्मि जा करके दर्पण में टकरा करके बिंब को ग्रहण करता है तो इसलिए प्रतिबिंब का ग्रहण कभी होता ही नहीं क्योंकि कोई पदार्थ ही नहीं है इसी प्रकार की जब हम अहम कहते हैं तो ये अहमाकार वृत्ति का दृष्टा कौन है साक्षी है साक्षी अहमाकार वृत्ति के द्वारा बिंब को ही ग्रहण कर रहा है बिंब कौन है इसलिए कहता है अहम अर्थात ये विवरण वाले कहते हैं ग्रहण करता है स्वयं को ही प्रतिबिंब कहता है मतलब ये सामान्य रूप से कह देते हैं प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कुछ नहीं है जैसे दर्पण में टकरा करके मुखो को देखता है हम सूर्य को छोड़िए मुखों को देखते हैं इतने दर्पण में टकरा करके मुखो को ही देखता है वहाँ कुछ नहीं है इसी प्रकार की ये लोग कहते हैं कि तो मतलब ये जो बुद्धिवृत्ति होती है अहंकार वृत्ति उसमें भी अर्थात साक्षी अहंकार वृत्ति के द्वारा साक्षी को ही ग्रहण कर रहा है इसलिए वहाँ कुछ नहीं है वार्तिक बारे पूछेंगे कि वहां अगर कुछ नहीं है क्यों उधर उंगली देखाता है बच्चा कहता है ना कि मैं वहां हूँ कहता है इस प्रकार क्यों उंगली दिखा, दिखाता है ऐसा प्रश्न करने से वो तो कहते हैं अगर आप वहां मानते हैं अगर तब तो वो मिथ्या है क्यों ऐसा शब्द कहता है यदि मन्य से क्यों कहता है ये ये तत्व को ग्रहण नहीं कर पा रहा है कि बिंब को ही देख रहा है वो कहता है कि उधर दिखता है ना तो, तो उसका बुद्धि उतना सूक्ष्म नहीं हुआ है कि इसको देखता है ग्रहण करने के लिए बालक को जितने भी समझाएंगे आकाश नीला नहीं है क्योंकि तो नीला दिखता है ना इसलिए क्या कहा जाएगा क्योंकि तो नीला दिखता है हाँ वो थोड़ा दिखता है ऐसा इसी प्रकार के विवरण का मुख्य मत अर्थात प्रतिबिंब मतलब प्रति बोलकर मतलब के कोई पदार्थ नहीं है इसको प्रतिबिंबवाद कहते हैं अर्थात प्रतिबिंब बिंब ही है भारतीय मत मतलब हो गया आभाषवाद अर्थात वहां है तो वहाँ है क्या वो कोई वास्तव पदार्थ है तो वो भी कहे ना वो वास्तव नहीं है किंतु वहाँ है क्योंकि वहाँ उपलब्ध होता है और विवरण वाला कहेंगे वहाँ कुछ है ही नहीं उपलब्ध तो यही होता है ये दोनों मत में अंतर है तो जितना जितना चित्त सूक्ष्म होता है जितना जितना हमारा ये अविद्या का आवरण शिथिल होता है फिर धीरे धीरे लगता है हाँ हम तो अपने आप को जानते हैं क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं इसमें बाधक क्या है शरीर मनोबुद्धि इत्यादि के साथ दृढ़ता आध्यात्मी तो मैं जो मेरे को जानता हूं कदम आग बंद करके मैं मेरे को जानता हूँ तो शरीर को जानता हूँ इस सब बुद्धि होने से वास्तव स्वरूप का ग्रहण नहीं कर पा रहा है ये सब तादाद में दृढ़ होने से शरीर मन बुद्धि के साथ जितना जितना बैर बढ़ता है फिर ये तादाद में शिथिल हो जाता है तो धीरे धीरे लगता है हाँ हम अपना शुद्ध स्वरूप को ही जान रहे तो वास्तविक जान रहे कैसे कहते हैं कि अहम तो नहीं जान रहे मैं ही जान रहा हूं उक्त ब्रह्मात्मिक ज्ञान से फल आह तो ब्रह्म आत्मा वही एकी है तो द्वितीय पाद में कहा न एवं धर्मा अजहा स्मृता ये सब धर्मा जो अजह है इसी प्रकार की ज्ञान का फल क्या है कहते हैं एवं श्लोक में कहा एवं एवं बिजानंतो न पतंती विपर्य इसी प्रकार की जो जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ तो फिर जन्म ही नहीं है तो मृत्यु में नहीं है विपर्य नहीं हुआ जन्म मृत्यु चक्र यही विपर्य है विपर्य अर्थात विरुद्ध ज्ञान ब्रह्म हो करके फिर हानि होती है उसे श्लोकाक्षरा व्याकर हेतु भ्यो न जायते चित्तम एवं धर्म आत्मा अजा स्मृता ब्रह्म एवं श्लोक में कहा एवं न जायते चित्तम एवं अर्थात यथोक् हेतुभ्य तक सब विचार हुआ कि ये चैतन्य का कभी उत्पत्ति होती ही नहीं है न जायते चित्तम, चित्तम चैतन्य। ब्रह्मा। और दूसरा एवं धर्म धर्म जीवा जिसको जीव शब्द से कहते हैं वो सब अजहा अर्थात उनका भी जन्म नहीं होता है स्मृता इनके द्वारा ब्रह्मविद भी श्लोक में कहा अजहा स्मृता स्मिता अर्थात स्मरण किया जाता है किसके द्वारा कहते हैं ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा वो कहते हैं जीव की कभी उत्पत्ति होती नहीं ठीक है मैं तो भ्यो हेतु भाष्य में कहा जो सब विचार हो गया वो हेतु जो सब दिया गया वो हेतु से चैतन्य का चित्त का कभी उत्पत्ति नहीं होती ये चित्त कहीं इसके अर्थ में भी व्यवहार होता है चित्त तो यहाँ किन्तु चित्त वो चित्त नहीं है ये चित्त चैतन्य ब्रह्मा। आगे टीका में कार्य कारण भाव से दुर्घणत्वादय जो भाष्य में कहना कहा नेतुभ्य जो कहा गया हेतु तो, हेतु तो कौन है टीका में कहे दे कार्य कारण भाव से दुर्घण शब्द कार्य कारण भाव को नहीं व्याख्यान किया जा सकता है कहीं कार्य कारण नहीं है यही हो गया यथोक्त हेतु चित्तम चैतन्यम ब्रह्म चित्त का अर्थ हो गया चैतन्यम ब्रह्म कभी जन्म नहीं होता है एवं आगे भाष्य में कह दिया एवं धर्मा धर्म आत्मा स्मृता ब्रह्म जितने सारे जीव है ये विषय सब है क्यों टीका में कहते हैं प्रतिबिंबान बिंब मात्र प्रतिबिंब बिंब ही है बिंबो की सत्ता नहीं है तो प्रतिबिंब की सत्ता भी नहीं रहेगी जीवा नाम अपी प्रतिबिंब कल्पा नाम बिंब भूत ब्रह्म जीवा नाम अभी जीवो भी प्रतिबिंब जीव सब प्रतिबिंब कल्पा कल्पात तो प्रतिबिंब जैसे वो सब क्या है कहते बिंब भूत ब्रह्म मात्र तो जीव जिसको कहते वो वास्तविक वो ब्रह्म ही है तो क्यों हम ब्रह्म है तो हमको क्यों ब्रह्म अनुभव नहीं आ रहा है हम क्यों जीव लग रहा है कहते ब्रह्म जब शरीर मन बुद्धि इत्यादि के साथ तादात्म्य करता है मैं वो मानता है फिर जीव बन जाता है ये तादात्म्य क्यों कर जाता है कहते हैं संसार में थोड़ा घूमे थोड़ा भोग करे वासना तो भोग वासना जितना छूटेगा वैराग्य जितना बढ़ेगा ये शरीर मन बुद्धि से उतना अलग होगा और उतना अलग होगा तो फिर मैं जो हूँ वो पता चलेगा तो कहते ना कोई व्यक्ति होता है गांव का देश का राज्य का ये सब व्यापार में बहुत सटा रहता है तो फिर उसको कभी लगता नहीं कि मैं थोड़ा शांति में हूँ ऐसा लगता नहीं क्योंकि हमेशा तो लगा ही रहता है और लगा ही रहेगा स्वयं पहले आगे देश गांव राज्य उसको लगाएगा फिर छुटकारा नहीं होगा पहले तो अपना रस्स गया था फिर उंगली जला जलने के बाद सोचेगा अब तो छूटेंगे किंतु अभी जिसको पकड़ा था अभी वो इसको पकड़ा तो फिर वो छूटने के लिए उसको बैराग्य चाहिए रागों के चलते जाएगा फिर वैराग्य होकर के फिर वापस आएगा तो आने के बाद फिर कहेगा अब तो और नहीं छूना है तो फिर अपना स्वरूप में रहेगा जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना अपना ब्राह्मी भाव का ये अनुभव होगा जहां से आता है वो आप ऑफ कर दीजिए अपना ऑडियो अच्छा तो ये इसलिए कहा जाता है कि वैराग्य वैराग्य दृढ़ होने से वैराग्य बोध पुरुषस्य पुरुष भगवान बासकर विवेक चूड़ामणि में कहते हैं वैराग्य बढ़ेगा तो बोध ज्ञान बढ़ेगा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा तो वैराग्य और बढ़ेगा क्योंकि मैं असंग हूँ कुटस्थ इस प्रकार निश्चय होगा फिर हमारे लिए क्या चाहिए वैराग्य तो बढ़ेगा जितना वैराग्य बढ़ेगा कहेंगे मन उतना शांत रहेगा क्योंकि वैराग्य नहीं है तो संसार में चलेगा वैराग्य हो गया तो शांत रहेगा शांत रहेगा तो कहाँ रहेगा कहीं स्वरूप चिंतन में ही रहेगा मैं ब्रह्म इस प्रकार दृढ़ करेगा तो ये धीरे धीरे बढ़ता है चक्राकार में बढ़ता है ठीक है में आगे अद्वयस्य बहुवचन भाग तम अयुक्तम इत आसंख्य आह सिद्धांति कह दिया की अजाह स्मृता धर्म धर्म जीवाह ये जीव ब्रह्म है और ब्रह्म कितने है अतः जीवा बहुवचन कैसे कह दिए आपको एक कहना चाहिए था इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है अद्वय से ब्रह्मण बहुवचन भाष्व अजा कह करके कैसे कह दिए अयुक्तम ये बात ठीक नहीं है आशंक्य आह भाष्य में कहते हैं द्वितीय पंक्ति में धर्मी बहुवचनम देह भेद अनु विधायद उपचार त तो धर्म इति बहुवचनम जो श्लोक में कहा धर्म बहु बहुवचन बहुत सारे जीव कहते हैं कि अद्वैसे ब्रह्मणः अद्वै ब्रह्म है देह भेद देह का भेद नाना नाना देह वो सब का अनु करता है अनुविधान विधान विधान शब्द का अर्थ विपूर्वोधा अनुकरण करता है दस दर्पण है बड़ा छोटा फट गया कोई काला कोई खराब हो गया वो दस दर्पण में एक ही सूर्य सब में अनुकरण करेगा सब समान दिखेगा नहीं दिखेगा कहेंगे देखिए कितने सारे सूर्य दिख रहे हैं तो जिस प्रकार यहाँ ये सब अंतकरण देह सब अलग अलग है सब में संस्कार अलग अलग है जैसे प्रतिबिंब होता है वो अलग अलग, अलग दिखता है अद्वय से ब्राह्मण देह भेद अनुविधायित्व देह अर्थात सूक्ष्म शरीर मुख्यतः सूक्ष्म देह स्थल देह तो कम स्थूल देह लेने से भी उसी के आधार पर दिखता है दूसरे आदमी देखता है स्थूल देह को देखता है मन को तो देखता नहीं तो देह भेद अनुविधायित्व तो अनुविधायित्वा तो अनुकरण अश्य एव अश्यव आत्मन उपचार तो ये ब्रह्म का ही बहुवचन कर दिया गया उपचार गौण प्रयोग टीका में उत्तरार्धमती उत्तरार्ध हो गया एवं एवं बीजानंत जो इस प्रकार की जान लिया तो चैतन्य का मेरा कभी जन्म होता ही नहीं है फिर उसका जन्म हुआ ही नहीं तो जिसका जन्म हुआ ही नहीं उसका आगे मृत्यु होगा भी नहीं जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु होगा तो जिसका जन्म हुआ नहीं उसका मृत्यु भी नहीं होगा भाष्य में एवमेव यथोक्त विज्ञानम जात्यादिहित अद्वयम आत्म तत्व विजानत तो एवम एवं अर्थात यथोक्तम विज्ञानम जो विज्ञान कहा गया है यथोक्त विज्ञानम क्या है टीका में कहते हैं विज्ञानम विज्ञप्ति रूपम ब्रह्म विज्ञान शब्द का अर्थ है विज्ञप्ति विज्ञप्ति अर्थात ब्रह्म हमको जो घट ज्ञान होता है ये विज्ञप्ति नहीं है वृत्ति हुआ दर्पण स्थानीय जिसमें ब्रह्म प्रतिबिंबित तो हो जाता है प्रतिबिंबित तो होने से जैसे दर्पण में सूर्य प्रतिबिंबित तो होने से दर्पण भी चकमकाएगा इसी प्रकार की जो वृत्ति होती है ये वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होने से ये भी मतलब प्रकाशमान हो जाता है वास्तविक प्रकाश तो ब्रह्म ही है विज्ञानम विज्ञप्ति रूपम विज्ञप्ति ये भावों में तीन करके दिखाते हैं स्पष्ट करते हैं ब्रह्म इत्य यथोक्त ज्ञाने मुख्या मुख्यान अधिकारीणो व्यपदीशति इसी प्रकार की विज्ञान का विज्ञप्ति का ब्रह्म का ज्ञान में मुख्य अधिकारी कौन है उसको दिखाते हैं ये मुख्य अधिकारी है भाष्य में कहते है एवं एवं यथोक्तम विज्ञानम जात्यादि रहितम ये जो विज्ञानम हो गया ब्रह्म इसका जाति जन्म नहीं है अद्वयम् अद्वयम अद्वम अर्थात तो एक ही है वो ब्रह्म आत्मत आत्मतत्वम तो आत्मतत्व अर्थात तो वही ब्रह्म है वही आत्मा है उसको भी जानन तो है जानने वाले कौन जानेगा इसमें मुख्य अधिकारी कौन है कौन जान पाएगा कहते हैं त्यक्त वाह्यषणा हाँ। जिनका ऐसणा नहीं है तीन प्रकार के ऐसा कहा जाता है शास्त्र में वित्तीषणा पुत्रषणा लोकेषणा तो वित्त होना चाहिए वित्त होने से क्या है नाना प्रकार के कर्म करेगा आजकल थोड़ा बदल गया है मतलब समय इसलिए वित्त होने से भोग करेगा कहते हैं कि तो वित्त का कार्य भोग करना नहीं है वित्त होने से कर्म करेगा तो और कर्म करके क्या करेगा लोक प्राप्ति करेगा अभी मरते लोक में है कर्म करेगा याग इत्यादि बड़ा बड़ा करेगा तो स्वर्ग लोक प्राप्ति होगा इसको कहेंगे कि लोक ही हुआ तो वित्त और लोक और एक पुत्र पुत्र चाहिए पुत्र क्यों कहते हैं पुत्र अगर होगा तो यह लोक में उसका चलेगा आगे परंपरा तो यह मर जाने के बाद भी उसका पुत्र को देख करके लोग कहेंगे लोग कहेंगे तो उसका पुत्र है पुत्र के माध्यम से वो जिंदा रहेगा इसको कहते हैं पुत्रेश है। तीन प्रकार के केणा होता है तो, आजकल थोड़ा बदल गया इसका परिभाषा वित्त शर्णा धन हो तो भोग करेंगे पुत्र अर्थात स्त्री चाहिए और लोकेशणा अर्थात यह लोक में उनका नाम यश हो क्यों इस प्रकार को बदल गया वही पर को कुछ पता नहीं चलता शास्त्र लोग पढ़ते नहीं तो इसलिए परलोक में जो सुख है वो चला गया यह लोक का सुख में तो लोग पागल हो रहे हैं परलोक का तो कहा बात है तो ऐसे नहीं तो परलोक जो स्वर्ग इत्यादि में सुख हो ब्रह्म इत्यादि में सुख हो वो यहाँ का बहुत ज्यादा है अच्छा मुख्य अधिकारी कौन हो गए में कहते हैं त्यक्त वाहषणा जिनका ये ऐसा नहीं ऐसा अर्थात इच्छा शब्द का बाह्य इच्छा नहीं है बाह्य इच्छा नहीं है तो क्या इच्छा है परमात्मा प्राप्ति हो अर्थात मेरा स्वरूप का ज्ञान मेरे को हो जाओ मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार निश्चय हो जाए। पुनः न पतंती फिर वो घिरते नहीं कहा अविद्या सागरे विपर्य तो श्लोक में कहा न पतंती विपर्य विपर्य क्या है अविद्या रूप का जो ध्वन ध्वंत अर्थात अंधकार अविद्या अंधकार का सागर में समुद्र में वो लोग फिर नहीं पतन न पतनती उसमें फिर वो पतन उनका नहीं होता दोबारा उनको अविद्या में जाना नहीं होता जिनका ज्ञान हो गया ठीक है मैं उक्त ज्ञान बताम संसार संसार साव है प्रमाणम आह ऐसे जिनको ज्ञान हो गया हम ब्रह्मस्वरूप है हमारा को जन्म मृत्यु नहीं है उनको फिर संसार का संास भय संसार का भय उनको होता नहीं है तो उसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में कहते हैं त्र कुमोह कह शोक एक अनुपष्यत तो यणी भूतानी आत्मी वा भूत बिजानत को मोह कह शोक एक अनुपश्यत तो उपनिषद का मंत्र है ये सर्वाणी भूतानी यहात भूत जो कुछ दिखता है सर्वाणीभूत मानी आत्मा एव अभूत ये जो सब दिखते हैं सब मैं ही हूं तो मेरे में है, मैं ही इतने सारे इसमें गया हूं कहते मैं तो ये शरीर वाला ना कहेगा तो एक आकाश कहता है कि जितने सारे घटो दिखते हैं सभी घटों में मैं हूं तो जैसा बात है ऐसा है क्यों कहता है अभी आपको आपने आपको घटाकाश नहीं मानता अपने आपको आकाश मानता है जो महाकाश में हूँ इस प्रकार जानता है वो कह सकता है कि सारे घटका अंदर में मैं हूँ इसी प्रकार क्यों कहेगा जब तो सारे घटका अंदर में जो आकाशर रहेगा उस आकाश का हानि कौन कर देगा कोई नहीं कर पाएगा फिर तत्र को मोह कह शोक उसके लिए फिर मोह शोक का क्या बात है ये आक्षेप है उसको फिर क्या मोह होगा जानता है मैं आकाश हूं इत्यादि मंत्र वर्णादासनिषद का सप्तम मंत्र है ये ये श्लोक उच्चारण करिए छियालीसवा श्लोक आगे ठीक है कहते हैं विज्ञानम अजम अचलम एव जाभाषम ये पैतालीसवा श्लोक में कहा गया था ये वस्तु जात्या अजा जात्याभाम चलाभाषम वस्तुभाव विज्ञान शांत ये सब कहा गया था कहते हैं विज्ञान शब्द तो किसको कहा जाता जाते है? तो ब्रह्म विज्ञानम अजम उसका जन्म नहीं होता है अचलम इसका चलन नहीं होता है अचलम एवं और जात्याभाष इसमें वास्तविक कोई जन्म नहीं है जन्म होता है जैसा लगता है जातिया भासम चलाभाषम ये सब कहा गया उत्तम तद तो इधानी दृष्टान्त न प्रपंच अभी दृष्टान्त तो देकर के नहीं होने पर भी पदार्थ इस प्रकार के दिख सकता है दृष्टांत तो देने से स्पष्ट होता है कहते हैं ऋज बकर पलातस्पथ ग्रहण ग्राहका विज्ञान स्पंद स्पंदित तो था अलात स्पंदम ऋजुबक ऋजुबक का भाषम तथा विज्ञान स्पंदितम ग्रहण ग्रहका का जैसे अलात अलात कहते हैं मशाल जो डंडा का अग्रह में आग लगाकर लगते हैं तो जैसे अलातम स्पंदितम स्पंदितम अर्थात तो उसको चलाएंगे जैसे चलाएंगे रिजु बकरादी आभाषम रिजु सरल तो मसाल को ऐसे सीधा कर देगा आपको एक अग्नि का एक पूरा लाइन दिखेगा रेखा दिखेगा और उसको चक्राकार से घुमाएगा तो आपको पूरा अग्नि का चक्र दिखेगा और उसको ऐसे ऐसे करेगा पर्वत जैसा जैसे करेगा ऐसे दिखेगा तो कहते हैं यथालापंदितम रिजु बकर आभाषम तो जैसे करेगा ऐसे दिखेगा तथा तो विज्ञान स्पन्दितम ये जो ज्ञान है ब्रह्म स्पंदितम ग्रहण ग्राहक आभास ग्राहक मैं जान रहा हूं ग्रहण वो घट को जान रहा हूँ ग्रहण यहाँ कर्मणी लुट हुआ है गृह ग्रहण विषय ग्रहण का अर्थ ग्राह्य तो, तो ग्राहक ग्राह्य आभास मैं अलग हूँ जिसको जान रहा हूं वो अलग है तभी तो एक ग्राहक एक ग्राह्य होगा कहते है एक कैसे दो कैसे अलग आ गया कहते कि जैसे अला एक है किंतु घूमता है तो पूरा चक्र दिखता है तो पूरा चक्र होने से कितने उसमें अग्नि होना चाहिए किंतु तो है घूमता है इसी प्रकार की एक होने पर भी इसका स्पंदन होने से नाना प्रकार की के अनुभव होते हैं केवल जब चलता है ये सब दिखता है समाधि हो गया कुछ नहीं है टीका में अप्रच्युत पूर्व स्वरूप असत्य नानाकार अवभासो विज्ञानस्य असत्य नानाकार जिस समय में सर्पाकार में सर्पा दिखता है उस समय में पूर्वरूपयु का स्वरूप नाश हो गया जिस समय में रज्जु सर्पाकार में दिखता है उस समय में रज्जु वहाँ रहा ना गया सर्प बन गया सर्प किसम प्रतिबिंबित हो जाएगा ठीक है कह सकते हैं तो उस समय में रज्जू का स्वरूप वहाँ विद्यमान है रज्जू तो रज्जू ही है वहाँ है तो इसी प्रकार कहते हैं तो ये ब्रह्म जिस समय में जगत बन जाता है उस समय में उसका स्वरूप प्रच्युत तो नहीं हो जाता जैसे रज्जू जब सर्प बन करके दिखता है उस समय में रज्जु का जो स्वरूप उसमें थोड़ा विष आ जाता है आ जाता है सर नहीं आएगा रज्जु का जैसे वैसे ही रहेगा इसको कहते हैं अप्रच्युत स्वरूप उसका स्वरूप प्रच्युत नहीं होता है अप्रच्युत पूर्व स्वरूपस्य से प्रच्युत नहीं हुआ बहुब्री है अप्रच्युतम पूर्व स्वरूपम यस्य असत्य नानाकार अवभाष असत्य वास्तव नहीं है किन्दु नानाकार कार से दिखता है किसी को सर्प दिखेगा माला जलधारा दंड भू नाना प्रकार के दिखेंगे इसको विवर्त कहा जाता है विवर्त अर्थात हाँ वास्तव परिणाम नहीं होकर अन्य प्रकार से दिखना इसको कहते हैं। तद अत्र त्र विज्ञान का स्पंदन ऐसा ही है एक नंबर टिप्पणी अच्छा बहुत लंबा हो गया निमित्त निवृत्ति करेगा एवं ग्रहण ज्ञान ग्राहक विज्ञान तो तो अच्छा। तो का विवर्तन दृष्टान तो को यहाँ समझाते तो जैसे अला तो जब घूमता है तो एक होने पर भी नाना रूप से दिखता है इसी प्रकार के ज्ञान एक होने पर भी नाना रूप से दिखता है जिस समय में नाना रूप से दिखता है वो अला तो वहाँ आठ दस आ जाते हैं और एक ही है इसी प्रकार की विज्ञान जब मैं ग्राहक हूं गट को जानता हूँ पर्वत को जानता हूँ उस समय में भी दो नहीं होता इसको कहते हैं विवर्तन ये विषम सत्ता का कार्यापत्ति इसको कहते हैं विवर्तन समसत्ता का कार्यापत्ति परिणाम विषम सत्ता का कार्यापत्ति अर्थात एक तो है और एक दिखता है ये दोनों का सत्ता समान नहीं है जैसे हमको रज्जु का ज्ञान हो जाता है सर्प नहीं है वहां तो भिन्न सत्ता का इसको विवर्त कहते हैं लोक आह अभी श्लोक का व्याख्या भगवान भाष्यकार करें यथोक्त प्रपंच कर्मी लुट्वा दौन नम टिप्पणी दृश्यतेरुभये दर्शन चर्शनमें अबाधित आत्मतत्वम इत्य परमात्मा दर्शनम दर्शन का अर्थ दृश्यते दर्शनम दृश्यते किसके द्वारा करते हैं विद्युत भी है ज्ञानियों के द्वारा आत्मतत्वों का अनुभव होता है इति दर्शनम परमाथम च तद तदर्था इति परमार्थ दर्शनम इसका अर्थ हो गया अबाधित आत्मतत्व आत्मा का ऐसा ज्ञान हो जिसका बाध नहीं होगा वहां एक रज्जु था पहले सर्प दिखता था बाद में कोई कहा वो सर्प नहीं है वो तो जलधारा है अंधकार में लगता है सर्प जैसा तो अभी उसका सर्प ज्ञान बाद हुआ किंतु अभी क्या ज्ञान हो गया जलधारा तो ये जो जलधारा हुआ ज्ञान हुआ ये फिर आगे बाद हो सकता है ना ये अबाधित तो होगा ये भी बाद हो सकता है तो किंतु जब रजू का ज्ञान हो जाता है उसको कहते हैं अबाधित तो, मैं दुखी हूं यह ज्ञान हो गया कि सुख हो गया फिर मैं सुखी हूं हो गया तो ये मैं सुखी हूं ये ज्ञान भी बा हो सकता है ये बाद हो जाएगा किंतु मैं मैं हूँ ये ज्ञान बाद हो जाएगा नहीं होगा इतना ही निश्चय बन है मैं मैं हूँ बाकी कुछ नहीं हूँ प्रपंचन आह तत्र में तृष्टान्त भागम ब्याचे दृष्टान्त क्या दिया गया है श्लोक में अला तो।, तो अभी इसको कहते हैं यथा ही लोके भाष्य में यथा ही लोके रिजु बकरादी प्रकार प्रकार आभाषम अलात उल्का जैसे लोक में रिजु बकरादी प्रकारा आभाषम कभी रिजु रिजु अर्था सरण और बकर बकरा अर्था टेढ़ा मेढ़ा कुछ इस प्रकार की आभास आभास अर्था दिखता है काले है तो एक ही अलातस्पंदितम अलापंदन स्पंदन चलनम अलात स्पन्दितम इसका अर्थ कहते हैं उल्का चलनम वो अलातो को उल्का कहते हैं ये हम लोगों को जो गिरता है ऊपर से आकाश से गिरता उसको उल्का कहते हैं तो ये भी उल्का अर्थात तो कोई आलोक का कोई बड़ा आलोक प्रकाश का उल्का कहते हैं तो जैसे होता है ये हो गया दृष्टांत तो। आगे दार्श्रांतिक कहेंगे टीका में दार्श्रांतिकम योजती तो दार्शांतिक को क्या था ब्रह्म जो है चैतन्य था विज्ञानम इसको कहते हैं भाष्य में तथा तो ग्रहण ग्राहका भासम विषयी विषया भासम इत्यथ ग्रहण ग्राहक आभास ग्रहण हो गया ग्राह्य ग्राह्य और ग्राहक आभास तो ग्राह्य ग्राह्य का आभास विषय विषया भास यथाक्रम यथासख्यम है ग्रहण का यथा संख्या है यथा संख्या है नहीं है है लग रहा है फिर क्या इतना निश्चय नहीं होता है ग्रहण तीसरी यथा संख्या है विपरीत है ग्रहण जो विषय ग्रहण विषय है ना हुआ इसमें आप क्या हेतु देंगे क्यों भाष्यकार ऐसे कर दिए यहाँ तो कोई अल्पास्तरम इत्यादि नहीं है द्वंद्वे घी ये भी नहीं है तो कुछ है ठीक है ठीक है इसको सोच करके अभी चार दिन छुट्टी रहेगा ना उसके आगे फिर इसको देख करके फिर ना, क्यूँकी विषय में हम घी नहीं कह पाएंगे वो विषयहीन प्रातिपदिक है तो इसलिए यहाँ घी संज्ञा भी नहीं होगा आपसे तो ग्रहण ग्राहक आवास जैसे औला तो ऋजु बकराधिकार आवास कल दिखता है इसी प्रकार की ग्रहण ग्राहक आवास विषय विषय आवास है थे। किम तद विज्ञान स्पंदितम ये विज्ञान का स्पंदन अला तो स्पंदन तो हम जान लेते हैं ये विज्ञान का स्पंदन क्या है कहते हैं स्पंदितम इपंदित वास्तविक विज्ञान का स्पंदन नहीं हो रहा है स्पंदितम इ जैसे स्पंदन जैसा हो रहा है कैसे हो रहा है कहते हैं अविद्या अविद्या से ही लगता है तो जैसे कहते हैं सर्प महान विषयधरो है कहते क्यों कहते हैं वो रज्जु का ज्ञान नहीं हो रहा है ये अविद्या है अज्ञान अविद्या की बात है ठीक है मैं टीका में किमित अविद्याण मुख्यमंत्री स्पंदन विज्ञान से न इष आप अविद्या से ये स्पंदन होता है विज्ञानों में कहते हैं क्यों ऐसे कहते हैं अलात में क्या अविद्या से स्पंदन होता है अलात का जो स्पंदन करता है वो क्या अविद्या से होता है वो व्यावहारिक है ना अलात का जो घुमाना ये व्यावहारिक है वो कोई अविद्या से नहीं है तो कहते हैं किमित अविद्याम अंतरेण मुख्यम संस्पंदन विज्ञान से न इच्छे विज्ञान मुख्य स्पंदनम अविद्या के बिना वास्तव स्पंदन विज्ञान का क्यों ऐसा नहीं मानते हैं अविद्या से क्यों कह देते हैं तत्रह भाष्य में कहते हैं न ही अचल से विज्ञान क्योंकि जो विज्ञान है वो उसका कोई चलन नहीं है ब्रह्म का कोई चलन नहीं है क्योंकि चलन दिखता है कहते तो चला भाष्य पहले भाषा वास्तव उसका कोई चलन नहीं है मैं का कभी कोई चलन नहीं है मैं तादात्म्य किया तो चलन होगा तो मैं का कोई चलन नहीं है निरव टीका में निरवय से विभुन विज्ञान से वस्तुत चलन आगे पाठ संशोधन करना है वस्तुतः चलन विकलश्य वहाँ विकल्प्य था क्या विकलश्य करना है निरव से विभून विज्ञान से वस्तुत चलन विकल अविद्यमे स्पंदनमक्योपक्रम आनुकूल्य कथय नि, निरवय विज्ञान का कोई अवयव नहीं है घटपट इत्यादि हलात इसका सब अवयव है किंतु विज्ञान निरवय विभु विभु अर्थात व्यापक जैसे आकाश ऐसे विज्ञान भी व्यापक है किंकि विज्ञान का कार्य है आकाश जहां घट रहेगा मतलब जो घट है वो मिट्टी है इसी प्रकार की जो आकाश होगा वो ब्रह्म होगा होगा तो इसलिए आकाश व्यापक है सर्वत्र है तो ब्रह्म भी व्यापक होगा हो क्यों उसका कारण है वस्तु तो चलन विकल जो विज्ञान है वस्तु तो चलन विकल अकल अभाव वस्तु विज्ञान का चलन नहीं है इसलिए अविद्यमान स्पंदनम इसका चलन अविद्यमान वास्तव है नहीं खाली लगता है अत्र वाक्य उपक्रम आनुकूल्य कथयति वाक्य उपक्रम पहले कहा था पैतालीस कारिका में अजाचलम अवस्तुत्व विज्ञानम शांत पहले कहा था भाष्य में कह दिए फिर अजाचलम इति अजाचलम अवस्तुत्व विज्ञानम शांतमद्वयम विज्ञान ये अजा है अज जन्म नहीं होता है अचल कभी चलता नहीं अवस्तु कभी इसका मतलब इसमें कोई गुण धर्म इत्यादि नहीं आता है ऐसा विज्ञान शांतमयम यही हमारा स्वभाव है हम कभी चलाएमान नहीं होते हम सुखी हो गए दुखी हो गए मोह हो गया क्रोध हो गया ये सब हमारा नहीं है ये तो सब मन का है हम तो कभी चलनशील नहीं होते हैं इस प्रकार निश्चय करना है ये सैतालीसवा श्लोक उच्चारण करेंगे तो ये पैंतालीस में श्लोक में कहा गया अजाचलम अवस्तुत्म विज्ञानम शांतम अद्वयम शांत है तो ये शांत क्या है उसको आगे कहते हैं विज्ञानम शांतम इतिम दृष्टान्त है न स्पष्ट कहते जो विज्ञान शांत है कभी उसमें कोई चलन नहीं है तो शांत होगा इसके लिए दृष्टांत देते हैं वो श्लोक थोड़ा संशोधन भी करना है अस्पंद अस्पंद यथा जंदन विज्ञान मनासमज तथा पूर्वाध में कहा संशोधन करना है दीर्घ हो गया अस्पंद मानत चाहिए मा हो गया अस्पंद मानम अलातम अनाभासम अजम यथा यथा अस्पंद मानम अलातम अनाभासम अजम तथा तो स्पंद मानम विज्ञानम अनाभासम अजम जब यथा अलात को तो स्थिर कर देंगे अभी उसमें ऋजु वक्र नाना सब रूप दिखेगा कहते हैं, अस्पंद मानम अलातम अनाभासम जो नाना प्रकार के आकार दिखता था अभी वो नहीं है और अजम अब स्थिर है उसका कुछ भी जन्म नहीं होता है तथा तो इसी प्रकार के अस्पंद मानम विज्ञानम ये विज्ञान जब चलन नहीं होगा विज्ञान का चलन अर्थात विषय जाना अभी घटाकार है पटाकार है सब सब इंद्रियों को बंद कर देंगे तो भी ये चलता रहेगा ये जो चलते रहे ना ये उसका आवास हो जाता है जब इसका चलन बंद हो जाएगा अभी क्या है हमारा ये जब चलन बंद हो जाएगा हम चले गए सुसुप्ती में ये नहीं होना है इसका चलन अर्थात अलाता का जब चलन बंद हो गया अलाता बुझ गया आ कैसे पता चलेगा कि अलाता एक है तो जब ये हमारा बंद हो जाता है तो हम सुसुप्ति में चले जाते हैं अगर ये बंद भी हो गया नाना होना और सुसुप्ति में भी नहीं गया वही समाधि है वही ब्रह्मस्थिति है इसी को प्राप्त करने के लिए सारे उद्यम टीका हमें श्लोकाक्षराणी व्याकर होती श्लोका का श्लोक का अक्षर कर कहते हैं अस्पंदमानम श्लोक में कहा स्पंदम अलातम इसका अर्थ है स्पंदन वर्जितम जो चलन नहीं होता है तदव अलातम ऋजुआदि आकारेण अजा अनाभासम अजम यथा वो ही अला तो जो पहले रिजु बकरा आदि आकार हो जाता था अभी ऋजु आदि आकार अजाया मान अभी नहीं बनेगा उस प्रकार के नहीं होने से उसको कहा जाएगा अनाभाषम नाना प्रकार के आभास प्रकार नहीं है अजम कहा जाएगा उसका जन्म नहीं होता एक ही प्रकार है यथा जैसे तथा तो अविद्य स्पंदमान अविद्य ऊपर में अस्पंदमान अविद्या से विज्ञान चलता है अविद्या क्या है उसको चलाएगा कुछ ना कुछ पदार्थ लाएगा दिखाएगा सामने इंद्रिय बंद कर देंगे तो अंदर में है संस्कार वो उसे चलता रहेगा ये सब अविद्या से अविद्या विद्या ऊपर और अविद्या का ऊपर उपरम कैसे हो जाएगा विद्या से जब ज्ञान होगा ये सब विद्या है अस्पंद मानम विज्ञान अस्थिर हो जाएगा जाति आदि आकार अनावासम अजम अचलम भविष्य फिर जाति आदि आकारण जाति जन्म वाला जन्म वाला हूं इस प्रकार के रोग नहीं आएगा बुद्धि अनाभाषम नाना रूप कभी सुखी कभी दुखी कभी मुग्ध कभी रागी कभी द्वेषी ये सब आभाष नहीं रहेगा अजम फिर मेरा जन्म नहीं होता है अचलम मैं कभी चलायमान नहीं होता हूं ऐसे निश्चय हो जाएगा भविष्य इतर्थ ठीका मैं तत्र अविद्या त्र अविद्य इतना इति अविद्याद अच्छा अच्छा ये जो है ना भाष्य में तथा अविद्य वहाँ तथा खंडाकार दे दिया हम लोग अविद्या जान लेते हैं कहते हैं तथा ये जो अच्छा ये भी यहाँ टिप्पणी में भी तथा अविद्या अविद्येद वहाँ तथा अविद्या में खंडाकार नहीं देना चाहिए तथा विद्यया वहा पदक्षेद करना है अविद्य तो पहले से खंडाकार दे के फिर आगे कहेंगे और उसका लाभ नहीं हुआ फिर भी बड़े मार्ज का देखना है ये ये अड़तालीस इस मोक उच्चारण करिए तो सार वही हुआ कि मन चला तो हम जीव बन गए मन शांत हो गया स्थिर हो गया तो हम ब्रह्म हो गए स्थिर क्यों नहीं होता कहता संस्कार अंदर में है उसमें चाबी दिया गया है ये संस्कार कैसे साफ होगा कहते हैं वैराग्य बढ़ेगा तो वैराग्य बोध परमा सहाय परस्परम ऐसा कहा जाता है पंचदशी वैराग्य बोध उपरम जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना ज्ञान निष्ठा दृढ़ होगा जितना ज्ञान निष्ठा दृढ़ होगा उतना उपरम संसार से मन हटेगा जितना हटेगा मन उतना वैराग्य होगा जितना वैराग्य होगा ज्ञान निष्ठा और दृढ़ ये चलेगा सहाय परस्परम इसलिए क्या कर पाएंगे हम कहते हैं वैराग्य बढ़ाना है जितना जितना दृढ़ है उतना उतना अनुभव है आज तो यहाँ तक आगे अभी चार दिन अवकाश है तो उसके आगे चार दिन के बाद पाठ अभी हम लोग सात पैतालीस से करते हैं तब तो सात पचास से करेंगे थोड़ा दूसरा काम है ओम पूर्ण